महाभारत पर्व द्रोणपर्व चरिशदिकत तमोध्याय सात्विकी द्वारा राजा अलम्बुस का और दुशासन के घोड़ों का वध धत्राटवाच अहन्य हनि दीप्त यथ पत संजय हता में, में बहुजोधाम धृत्राट्ट बोले संजय प्रतिदिन मेरा उज्ज्वल यश घटता था मंद पड़ता था जा रहा है और मेरे बहुत से योद्धा मारे गए इसे मैं समय का ही फेर समझता हूँ धनंजय ससंक्रुद्ध प्रविष्टो माम कम्बलम रक्षतम द्रोण कर्णाभ्याम प्रवेशम सुरैरपी अस्वस्थामा और कर्ण के द्वारा सुरक्षित मेरी सेना में जहां देवताओं का भी प्रवेश असंभव था क्रोध में भरे हुए अर्जुन प्रविष्ट हो गए भ्यार्जितर आप्यायराक्रम सहित कृष्ण भेमांत च महान पराक्रमें श्रीकृष्ण और भीमसेन तथा सिनी प्रवर सात्विकी का साथ होने से अर्जुन का बल तथा पराक्रम और भी बढ़ गया है तथा प्रभृतिमा शोको दहतेवाश्रता प्रपश्या धवान। जब से यह बात मुझे मालूम हुई है तब से शोक मुझे उसी प्रकार दग्ध कर रहा है जैसे काष्ट से पैदा होने वाली आग अपने आधारभूत काष्ट को ही जला देती है मैं सिंधुराज जयद्रथ सहित समस्त राजाओं को काल के गाल में गया हुआ ही समझता हूँ अप्रियम सो महत्वा सिंधुराज कि चक्ष विषय आपन्न कथम जीवित मात सिंधुराज जयद्रथ किटधारी अर्जुन का महान अप्रिय करके जब उनकी आंखों के सामने आ गया है तब कैसे जीवित रह सकता है अनुमान पशा संजय सैंधव युद्धम तो तदावृत्त तन्म संजय मैं अनुमान से यह देख रहा हूँ कि सिंधुराज्य दृत अब जीवित नहीं है अब वह युद्ध जिस प्रकार हुआ था वह सब यथार्थ रूप से बताओ जब एक जीक्षो व्यमहतिम से नामोडाश एक प्रविष्ट संक्रोधो नलदी बेवकुंजर तस् में, में ब्रूह युद्धम यथा तथम धनंजयाथे तस् कुशलो संजय संजय जैसे हाथी किसी पोखरे में प्रवेश करता है उसी प्रकार उन्होंने अकेले ही कुपित होकर मेरी विशाल सेना को बारंबार उसे मत कर उसके भीतर प्रवेश किया था। उस विष्णुवंशी वीर सात्विकी ने अर्जुन के लिए प्रयत्न पूर्वक जैसा युद्ध किया था उसका वर्णन करो क्योंकि तुम कथा कहने में कुशल हो संजय तथा तम प्रेरित प्रया प्रवीर समीक्ष राज्य संजय ने कहा राजन पुरुषों में प्रमुख वीर भीमसेन अर्जुन के पास जाते समय जब प्रकार से कर्ण द्वारा पीड़ित होने लगे तब उन्हें उस अवस्था में देखकर वंश के प्रधान भी सातिकी ने उन नरवीरों के समूह में रथ के द्वारा भीम से इनकी सहायता के लिए उनका अनुसरण किया नदन जथा बद्र धरते जलन जथा जलदाम तेर नग्नन निग्न मित्रांधनुषाधन शंपय तव पुत्रस्य सेनां जैसे वज्रधारे इंद्र वर्षा काल में मेघ रूप से गर्जना करते हैं और जैसे सूर्य शरत काल में प्रज्वलित होते हैं उसी प्रकार गरज से और तेज से प्रज्वलित होते हुए सातकी अपने सूर्य धनुष द्वारा आपके पुत्र की सेना को कपाते हुए शत्रुओं का संहार करने लगे ते तेजा तमस्वेजत प्रकाश आयोधने वीरबरम नाशक्नु तदीयाता भारतमाधवाघ्रम भारत उस युद्धस्थल में रजतवर्ण के अश्वों द्वारा आगे बढ़ते और गर्जना करते हुए मधुबन शिरोमणि वीरवर सातकी को आपके सारे रथी मिलकर भी रोक ना सके अमर्श पूर्ण काम चनवर पत्य। उस समय सोने का कवच और धनु धारण किए युद्ध से कभी पीठ न दिखाने वाले राजाओं में श्रेष्ठ अलम्बुस ने अमरस में भरकर मधुकुल के महान वीर सात्विकी को सहसा सामने आकर रोका भुत भारत संप्रहारो नए सर्वे। तर उन दोनों का जैसा संग्राम हुआ वैसा दूसरा कोई युद्ध नहीं हुआ था आपके और शत्रु पक्ष के समस्त योद्धा संग्राम में शोभा पाने वाले उन दोनों वीरों को देखते ही रह गए थे आविद्य तेनम दस प्रलम्बसो राजगता देव भोपी राजाओं में श्रेष्ठ अलम्बस ने सात्यकी को बलपूर्वक दस बाण मारे स्ने सात्यकी ने भी बाणों द्वारा अपने पास आने से पहले ही उन समस्त बाणों को काट गिराया पुनः बाढ़कल आकर्णपूर्ण सकुख बिजा देश विदार ते साके रावसु शरीर अब अलंबुस ने धनुष को कान तक खींचकर अग्नि के समान प्रज्वलित सुंदर पंख वाले तीन तीखे बाणों द्वारा पर प्रहार किया वे बाण के कवच को करके उनके शरीर में घुस गए। कायम विदार्य बा चतुर्भि चत के के समान समान प्रभावशाली उन उन प्रज्वलित बाणों द्वारा का शरीर करके ने चांदी के समान चमकने वाले उनके चारों घोड़ों को भी चार बाणों से हटात घायल कर दिया तथा स्वतंत्र अलम्बस वेग बद्धि जघान भाड़ी इस प्रकार अनबस के द्वारा घायल होकर चक्रधारी विष्णु के समान प्रभावशाली और वेगवान वीर शिनी शन, पौत्र सात्के ने अपने उत्तम वेग वाले चार बाणों द्वारा राजा अलम्बस के चारों घोड़ों को मार डाला अथाशिथुत शिरोन काला नल सन्निभेन्कुंडलम शिप्रकाशम राजु वक्त निचकर तेहान तत्पश्चात उनके सारसी का भी मस्तक काटकर कालाग्नि के समान तेजस्वी भल्ल द्वारा पूर्ण चंद्रमा के समान कांति से प्रकाशित होने वाले उनके कुंडल मंडित मंडल को भी धर से काट गिराया निहत्यतम पार्थिव पुत्र पौत्र संख्ये यदुना प्रमाथि तथोन्मयादर्जुन बेवीर सं राजन संत्रुओं को मत डालने वाले यदुकुलक वीर सात्विकी ने इस प्रकार युद्धस्थल में राजा के पुत्र और पोत्र अलम्बुस को मारकर आपकी सेना को स्तब्ध करके फिर अर्जुन का ही अनुसरण किया अन्वागत विष्णुवीर समीक्ष अथारिम्ये पर कूणाम मिठु बिर्बला पुनः पुनर्वायुमें पू तथो वह सैंधवा साधुदाता गोक्षीरकुंदेन्दुम प्रकाश सुवर्णचालासता थद स्वाम यत काम ये नृषंग अनेता मुखम भारत मुख्यमं दुस्साहसन तत्तम आजमीठ उस समय गोदुग्ध कुसुम चंद्रमा तथा हीम के समान कांच वाले सिंधुदेशी सुशिक्षित सुंदर घोड़े जो सोने की जाली से आवृत पुर सिंह था कि जहाँ जहाँ जाना चाहते वहाँ वहाँ उन्हें ले जाते थे अजबीर वंशी भरत नंदन इस प्रकार जैसे वायु मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करती रहती है वैसे ही बारंबार भाड़ों द्वारा कौरव सेनाओं का श्रृंगार करते और शत्रुओं के बीच में विचरते हुए वैष्णवीर शातके को वहां आया हुआ देख योद्धाओं में प्रधान आपके पुत्र दुशासन को अगुआ बनाकर आपके बहुत से पुत्र तथा आपके पक्ष के अन्य योद्धा भी शीघ्रतापूर्वक एक साथ ही उन पर टूट पड़े तेज सर्व संखे कसाहा सचा पितान प्रवर जाले वे सभी बड़ी-बड़ी सेनाओं का आक्रमण सहने में समर्थ थे उन सबने युद्ध स्थल में सातिके को चारों ओर से घेरकर उन पर प्रहार आरंभ कर दिया सात्वशिरोमणि वीर सात्विकी ने भी अपने बाणों के समूह से उन सब को आगे बढ़ने से रोक दिया निवार्यता मित्र घाती नपता पत्र भी निरकल दुस्साहसन श्याजान वाहन उद्यम्य बासन माजमीढ़ नंदन उन सब को रोककर शत्रुघाती पोत्र सात्यकी ने तुरंत ही धनुष उठाकर के समान तेजस्वी द्वारा के घोड़ों को मार डाला अर्जुन तथोर्जुनो हृष्णापस कृष्ण पुरुष प्रवीरम उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन पुरुषों में प्रधान निर्दात्विकी को उस युद्ध भूमि में उपस्थित देख बड़े प्रसन्न हुए ये श्री महाभारत द्रोण पर्वणि जयद्रथवध परवड़ी अलम्बुसवधे चारिंशदिकत तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद पर्व में अलम्बुसवध विषयक १४०वां अध्याय पूरा हुआ